पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र चौंतीस स्वाधिष्ठान चक्र के स्थल स्वरूप से इसके सूक्ष्म स्वरूप का संकेत किया जा सकता है पहला स्थान मूलाधार चक्र से दो अंगुल ऊपर पेड़ू के पास इस चक्र का स्थान है दूसरा आकृति सिंदूरी रंग के प्रकाश से प्रकाशित छह पंखुड़ी दलों वाले कमल के समान है तीसरा दलों के अक्षर वर्ण छहों पंखुड़ियों दलों पर बम भम मम यम रंग लंग ये छह अक्षर वर्ण हैं। चौथा तत्व स्थान श्वेत रंग चंद्राकार वाले जल तत्व का मुख्य स्थान है पांचवा तत्व बीज बम है तत्व बीज गति जिस प्रकार मकर लंबी डुबकी लगाता है इसी प्रकार इस तत्व की नीचे की ओर लंबी गति है सातवां गुण रस है आठवां वायु स्थान सर्व शरीर में व्यापक होकर गति करने वाले व्यान वायु का मुख्य स्थान है नौवा ज्ञानेन्द्रिय रसधन मात्रा से उत्पन्न स्वाद लेने की शक्ति रसना का स्थान है दसवां कर्म इंद्रिय जल तत्व से उत्पन्न मूत्र त्याग आदि उपस्थ का स्थान है ग्यारह लोक भुवा है बारह तत्व बीज का वाहन मकर जिसके ऊपर वरुण विराजमान है तेरा अधिपति देवता विष्णु अपनी चतुर्भुजा साथ, चौदह यंत्र चंद्राकार श्वेत रंग पंद्रह चक्र पर ध्यान का फल तांत्रिक ग्रंथों में इस चक्र में ध्यान का फल सृजन पालन और निधन में समर्थता जीवा पर सरस्वती देवी का होना बतलाया गया है मणिपूरक चक्र अथवा मणिपूरक चक्र सोलर प्लेक्सस के सूक्ष्म स्वरूप का संकेत किया जा सकता है पहला स्थान नाभि मूल है दूसरा आकृति नील रंग के प्रकाश से आलोकित प्रकाशित दस पंखुड़ी दलों वाले कमल के तुल्य है तीसरा दलों के अक्षर वर्ण दसों पंखुड़ियों दलों पर दम, डम तम थम दम धम नम पम फम ये दस अक्षर वर्ण हैं इन दस वर्णों की ध्वनिया निकलती हैं चौथा तत्व स्थान रक्त रंग त्रिकोणाकार वाले अग्नि तत्व का मुख्य स्थान है पांच तत्व तत्वबीज रम है तत्व तत्वबीज गति जिस प्रकार मेष मेढ़ा ऊपर को उछलकर चलता है इसी प्रकार इस तत्व की ऊपर को गति है सातवां गुण रूप है आठवां वायु स्थान खान पान के रस को संपूर्ण शरीर में स्वस्व स्थान पर समान रूप से पहुंचाने वाले समान वायु का मुख्य स्थान है नौवां ज्ञानेंद्रिय रूप तन्मात्रा से उत्पन्न देखने की शक्ति चक्षु का स्थान है दसवां कर्मेंद्रिय अग्नि तत्व से उत्पन्न चलने की शक्ति पाद पैर का स्थान है लोक स्वह है बारह तत्व बीच का वाहन मेष मेढ़ा जिसके ऊपर अग्नि देवता विराजमान है तेरह अधिपति देवता रुद्र अपने चतुर्भुजा शक्ति लाकनी के साथ चौदह यंत्र त्रिकोण रक्त रंग पंद्रह फल विभूति पाद में इस चक्र पर ध्यान का फल शरीर व्यूह का ज्ञान बतलाया है इसमें ध्यान करने से अजीर्ण आदि रोग दूर होते हैं अनाहत चक्र इसके सूक्ष्म स्वरूप का संकेतक का स्थूल स्वरूप है पहला स्थान हृदय के पास आकृति सिंदूरी रंग के प्रकाश से भाषित उज्जवलित बारह पंखड़ी दलों वाले कमल के सदृश है तीसरा दलों के अक्षर वर्ण बारह पंखुड़ियों पर कम खम गम घम गम, गम, गम चम छम जम झम यम टम ठम ये बारह अक्षर वर्ण है चौथा तत्व स्थान धूम्र रंग षटकोणाकार वायु तत्व का मुख्य स्थान है पाँचवा बीज तत्वबीज यम है छठवां तत्व तत्वबीज गति जिस प्रकार मृग तिरछा चलता है इसी प्रकार इस तत्व की तिरछी गति है सातवां गुण स्पर्श है आठवां वायु स्थान मुख और नासिका से गति करने वाले प्राणवायु का मुख्य स्थान है नौवां ज्ञानेंद्रिय स्पर्श तन्मात्रा से उत्पन्न स्पर्श की शक्ति त्वचा का केंद्र है दसवां कर्मेंद्रिय वायु तत्व से उत्पन्न पकड़ने की शक्ति कर हाथ का स्थान है ग्यारह लोक महरलोक है अंतकरण का मुख्य स्थान है बारह तत्व बीज का वाहन मृग तेरह अधिपति देवता ईशान रुद्र अपनी त्रिनेत्र चतुर्भुजा शक्ति काकनी के साथ यंत्र फल वागपतित्व कवित्व शक्ति का लाभ जितेन्द्रिय होना इत्यादि तांत्रिक ग्रंथों में बतलाया है शिवसार तंत्र में कहा है कि इस स्थान में उत्पन्न होने वाली अनाहत ध्वनि ही सदा शिव है और त्रिगुण में ओंकार इसी स्थान में व्यक्त होता है यथा शब्द ब्रह्मेत तम प्रा साक्षात्व सदाशिव अनाहतेषु चक्रेशु स शब्द परिकीर्त परिमलोल्लास जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं वही साक्षात सदाशिव है वही शब्द अनाहत चक्र में है कहीं कहीं इस चक्र के समीप आठ दलों का एक निम्न मनस चक्र बतलाया गया है स्त्रियों तथा भक्ति भाव वालों को ध्यान करने के लिए अनाहत चक्र अच्छा उपयुक्त स्थान है